उसी आदमी की हमें ज़रूरत है यहीं पर मेरा इन समाज सुधारक आंदोलनों से थर्वथा मतभेद है आज 100 वर्ष हो गए थे आंदोलन चल रहे हैं पर शिवाय निंदा और विद्वेषपूर्ण साहित्य की रचना के इनसे और क्या लाभ हुआ है ईश्वरकर्ता यहाँ ऐसा न होता इन्होंने पुराने समाज की कठोर आलोचना की है उस पर तीव्र दोषारोपण किया है उसकी कटु निंदा की है